सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं तृतीय खंड में छः कंडिकाओं तक का विचार हो चुका है सप्तम कंडिका से आगे का विचार हम लोगों को करना है आख्यायिका के अनुसार देवताओं के अभिमानों को शांत करने के लिए यक्ष का रूप धारण करके स्वयं ब्रह्म ही माया से यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के समीप में प्रकट हुआ उतने समय प्रकट हुआ कि जिस आख से ठीक से देख सके और फिर देवताओं ने देखा तो उन्हें निर्धारण नहीं हो पाया कि ये कौन है अग्नि का पहले एक प्रकार से ब्रह्म को जानने के लिए यक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने निर्धारण कर लिया अग्नि से प्रार्थना की कि आप यक्ष का पता लगा करके आई है अग्नि अभिमानवशात तो नहीं लगा पाया यक्ष का पता परिचय प्राप्त कर नहीं पाया और एक सुखा का भी यक्ष के द्वारा जलाने के लिए जो अग्नि के सामने रखा गया था वह नहीं जला पाया तो लज्जित होकर के वापस आया देवताओं को बता दिया कि हम जान नहीं पाए कि सामने वाला कौन है देवताओं ने फिर वायु से प्रार्थना की ये सप्तम कंडिका में बताया जा रहा है अथ वायु अब्रुवन वायत विजानी ही किम तथेती तद्यवत तम अभ्यवदत्तत को वायुर्वास्ती अब्रवीत मतस्वाहस्मी तस्वि इति इदम् तस्मै तस्म तृण ने दधा वेतदस्वेती तदुप्रेय सर्वजेन तक आदा अशकम् निविवृते नैतदशक विज्ञा यक्षमिति अथ शब्द अनंतर अर्थ में अग्नि के असफल होने के अनंतर। यक्ष को जानने में अग्नि के असफल होने के बाद देवा वायुम अभ्रुवन ऐसा अनुवाद करना कि देवताओं ने वायु को कहा हे वायो ऐसा संबोधन करके ए तद विजानी ही जिसे हम सामने देख रहे हैं सामान्य रूप से वह कौन है विशेष रूप से किम एक यक्षम इति ऐसा पता करिए वायु ने कहा कि तथा इति आप जैसा कहते हो ऐसा ही हुआ तद अभ्य तो वायु तत् उस यक्ष के पास गया अभ्यद्रवत का अर्थ यक्ष के प्रति गया और जाकर के यक्ष के सामने स्तब, स्तब्ध हो गया जैसे अग्नि स्तब्ध हुआ था ऐसा ये भी मौन खड़ा हो गया पूछना चाहिए या आप कौन है क्या है इसी के लिए गया है ना लेकिन नहीं पूछ पाए वो प्रतिभा ही अभिभूत हो गई बात करने की देखा यक्षण कि ये तो कुछ बोल नहीं रहा है तो हम ही इसका परिचय पूछ लें तो तम अभ्यवदत को असी इति तम यानी वायुम यक्षम अभ्यवदत तो ऐसे लगाना यक्ष ने कहा कि को असी इति आप कौन है अपना परिचय बताओ तो वायु ने बताया कि वायु अहम् अस्मि इति अब्रवीत तो वायु ने कहा कि मैं वायु <coughs> मुझे मातृस्वा कहा जाता है वायु कहा जाता है गमन करने के कारण और वह गतिगंधनीय धातु हैं तो गमन करने के कारण तथा गतिशील होने से वायु और गंध फैलाने का भी हेतु होने के कारण यदि बगीचे आदि से निकलता है तो सुगंधि को और नाले आदि के पास से निकलता है तो दुर्गंधी को कौन फैलाता है वायु ना हो तो गंध तो जहां है वहीं रह जा गंध को फैलाने वाला वायु है इसलिए वायु कहा जाता है मुझे मैं वायु हूँ और मातरिस्वा मुझे इसलिए कहा जाता है कि माता कहा जाता है अंतरिक्ष को मातरी यानी अंतरिक्ष में स्वी धातु से स्वा बना है तो अंतरिक्ष में भी घूमता हूँ मैं गमन करता हूं खाली पृथ्वी पर ही नहीं तो अंतरिक्ष में भी गमन करने के कारण मुझे मातरिस भी कहा जाता है का मतलब सर्वत्र मेरी गति है ये बताया एक प्रकार से सर्वत्र गतिशील मैं हूं तो यक्ष ने पूछा सर्वत्र गतिशील आप में क्या सामर्थ्य थोड़ा अपने सामर्थ्य का भी वर्णन करिए कि तस्मिस्वयी किम वीरियम यक्ष ने वायु से पूछा कि सर्वत्र गमनशील आप में क्या सामर्थ्य है अपनी शक्ति बताओ तो वायु कहते हैं कि अपि यदि पृथ्व्याम इति तो पृथ्वी उपलक्षण है संसार का तो कहते हैं संसार में जो कुछ भी है पृथ्वी यानी पृथ्वी प्रधान तत्व जल प्रधान तत्व तथा अग्नि प्रधान तत्व ये सारे तत्वों को मैं उठा ले जाता हूं इन सब को उठा ले जाने में सारे संसार को मुझे कोई आद दिया धारण कर लेता हूं ग्रहण करता हूं अपने में समा भी लेता हूँ प्रलय काल में तीनों भूतों का ले हो जाता है वायु में तो ऐसा ऐसा है तो आगे दशम कंडिका में यक्षण वही तीर्ण जिसको अग्नि नहीं जला पाया था वायु के सामने रख दिया कि तस्मय तृणम निद वायु के सामने एक तीर्ण रख दिया पर कहा ये तत्त पर्वत आदि को भी उड़ा ले जाते हो ऐसा सामर्थ्य है आप में तो ये जो तिनका है इसे उठा लो और उड़ा करके ले जाओ थोड़ा तो कहते हैं तद उप्रेय सर्वजे न तत्नी उत्तीर्ण वायु ने पूर्ण वेग के साथ उस तिनके को उठाना चाहा, लेकिन कहते हैं न ससाक तद आदातुम उस तिनके को उठाने में समर्थ नहीं हुआ क्योंकि अग्नि को दहा शक्ति ब्रह्म की सन्निधि से मिलती है अर्व शक्ति प्रदान करना बंद कर दे तो अग्नि नहीं जला सकता वायु को भी सब वस्तुओं को उठा करके उड़ाने की शक्ति मिलती है ब्रह्म से अव शक्ति देना बंद कर दे ब्रह्म तो वायु कुछ नहीं कर सकता जड़ है तो कहा कि तन्न आश, सशाक आदातुम, सतत एवनी तो स ती उबायतएव यानी उसी यक्ष के पास से फिर देवताओं के पास वापस आया और देवताओं को कहा कि ये तद विज्ञा न अशकम् इस यक्ष का मैं पता नहीं लगा पाया यदि यक्ष यक्षमिति ये कौन है ऐसा मैं पता नहीं कर पाया तो भाष्य को देखे इन कंडिकाओं के चारों अथ वायु अनुमति प्रतिग्रहण है अथ का अर्थ कर दिया अनंतरम वायुम अभ्रुवन देवताओं ने वायु को कहा कि हे वायु ये तथ विजानी इत्यादि समानार्थम जैसे अग्नि के विषय में था ऐसा ही इसका भी अर्थ निकलेगा समानार्थम पूर्वेण मैं वायु हूं ये जो परिचय दिया तो वायु के विषय में व्युत्पत्ति बताते वायु शब्द की वागति विकने धातु गतिक तथा तो गंधनार्थक होने से कहते हैं कि वानात यानी वा वायु गंधनात् वायु वान शब्द का अर्थ है गमन गंधन तो गमनात गंधनात वायु वानात वायु यानी वान क्रिया करने से वायु हूं वान क्रिया क्या है तो गमन गंधन तो मातरी अमातरिस्व शब्द की उत्पत्ति कर रहा है मातरी अंतरिक्षे स्वयती इति मातरिस्वा स्वीधातु से वो प्रत्यय होकर के असन बन गया मातरि स्वा शिकला तो अंतरिक्ष में गमन करने वाला खाली पृथ्वी पर ही गमन करता हूं ऐसा नहीं अंतरिक्ष में भी गमन करता हूं <coughs> तो इदम सर्वम अपि आदीय यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायु ने कहा यक्ष का प्रश्न है कि आप में क्या सामर्थ्य है बताइए तो अपने सामर्थ्य को बता रहा हैं वायु कि इदम अनेक आदरीय यद इदम पृथ्वीयां इत्यादि समानम एव बाकी तो अग्नि के विषय में जैसा था ऐसा ही है अग्नि भी वापस आया वायु भी वापस आया नहीं पता लगा पाया जानकारी विशेष रूप से प्राप्त नहीं कर पाए ये दोनों तो देवताओं ने इंद्र को आग्रह किया तो 11वीं कंडिका का उच्चारण कर लें अथ इन ले मघवन एत विजानी ही कितद यक्षमीति तथेति तद्यद्रवत तस्मातिरोदधे सस्नेकाशे स्त्रिमाजगाम बहुशोभ मुं हेमती ताम हो यक्षमिति तो अथ याने वायु के यक्ष को जानने में असफल होने के बाद देवताओं ने इंद्र से कहा कि हे मघवन हे देवराज इंद्र यह यक्ष कौन है इसे आप जान करके आइए इंद्र ने कहा तथा इति आप लोगों की जैसी इच्छा है ऐसा ही होगा तद अभ्यद्रवत इंद्र यक्ष के पास आया लेकिन इंद्र से कुछ बातचीत आदि किए बिना ही इंद्र के आते ही यक्ष अंतर्धान हुए तो कहते तस्मात तिरोदधे तस्मात इंद्रात् तो इंद्र के वहां आते ही इंद्र के पास से वे तिरोहित हो गए अंतर्धान हो गया इंद्र को बड़ा बुरा लगा कम से कम अग्नि और वायु ने यक्ष के साथ संवाद तो किया मुझे तो वो भी सौभाग्य उपलब्ध नहीं हुआ ऐसे अपने आपको कोसता हुआ और यक्ष के यानी यक्षरूपधारी ब्रह्म के विशेष ज्ञान की जिज्ञासा करता हुआ वहीं पर स्थित हुआ इंद्र कहते हैं स तस्मिन एव आकाशे लगाना कि स्थित रहा स्थितवान जैसे अग्नि और वायु वापस गए यक्ष के वहां पर रहते हुए भी कभी तो यक्ष से जिज्ञासा कर सकते थे लेकिन उनको वो जिज्ञासा थी नहीं ब्रह्म जिज्ञासा अभी यक्ष सामने नहीं है तो भी इंद्र यक्ष स्वरूप की जिज्ञासा करता हुआ उसी आकाश में जिज्ञासु बन करके रहा वापस नहीं गया जहां खड़ा था वहीं रहा तो जिज्ञासु की जिज्ञासा को देख करके ईश्वर उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए व्यवस्था कर ही देते हैं तो कहते हैं कि तस्मिन एव आकाश है स्त्रीय आ तो वहां एक स्त्री आ गई स्त्री के विशेषण है बहुशोभ मना उवती तो अत्यंत सुंदरी वह उमा ही है और हेमावती है का मतलब हेमवान की पुत्री है पार्वती वही इंद्र के गुरु का रूप धारण करके आ गई एक प्रकार से इंद्र का गुरु बन करके आ गई माता पार्वती ही और उनके पास इंद्र गए तद विज्ञान स गुरुमेव समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम हो कर तो इसलिए कहा कि तस्मिन एव आकाशे स्त्रीयम् स आ अने उमा के पास ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या की आचार्य बन करके आई हुई उमा के पास गए ब्रह्म जिज्ञासु बन करके इंद्र और वहां जाकर के यक्ष के पास आकर के जैसे बिल्कुल शांत रह गए अग्नि और वायु ऐसा उमा के पास पहुंच करके इंद्र शांत नहीं रहे मौन नहीं रहे ताम उमा से ब्रह्म विद्या की आचार्य उमा से वाचा। इंद्र ने कहा ब्रह्म जिज्ञासा की क्या कहा कि किम एतद यक्षम इति ये जो यक्ष है पूजनीय है कुछ समय पहले यहीं पर अभिव्यक्त था दृष्टिगोचर हो रहा था वह कौन था ये ब्रह्म जिज्ञासा हुई एक प्रकार से तो भाष्य को देखिए अथ इंद्रम इति ये प्रतिग्रहण है अथ इंद्रम अब्रुवन वायु के यक्ष प्राप्त करने में असफल होने पर देवताओं ने इंद्र से कहा कि मग्वन, हे मघवन ये तद विजानी इत्यादि पूर्ववत तो इंद्र परमेश्वरो मघवान बलवत् इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर समर्थ अग्नि भी समर्थ है लेकिन उनमें भी अति समर्थ है और मघवान है बलवान तो श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीने न लभ्य तो मघवान शैलेना आत्म ज्ञान अनुकूल बलवान्ञानुकूल बलवान और इन, इंद्र शब्द से लेना ब्रह्म विद्या प्राप्त करने में समर्थ अधिकारी परमेश्वर इसलिए कहा जा रहा है। <coughs> तथा इति तो ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति में समर्थ बलशाली इंद्र ने देवताओं को कहा कि तथा यानी जैसा आप कहते हो ऐसा ही होगा तो बेश्ट बेश्ट का इंद्र का अर्थ कर दिया परमेश्वर परमेश्वर ने समर्थ अधिकारी हाँ, इंद्र का विशेषण क्या इंद्र शब्द का ही अर्थ कर दिया इंद्र समर्थ है परमेश्वर है अधिकारी बाकी देवताओं की अपेक्षा कि तथा इति एक करके फिर तद अभ्य तद अभ्य द्रवत इन्हें यक्ष के पास गए तस्मात्न्द्रात् आत्मसमीपम गता तद तद्ब्रह्म तिरोदे तो अपने पास आए हुए इंद्र से ब्रह्म तिरोहित हो गए अंतर्धान हो गए तिरोभूतम इंद्र यानी तिरोहूतम ब्रह्म उसके साथ लगाना इंद्र से इंद्रत्व तो अभिमान अति तर इति इंद्र के इंद्रत्व अभिमान का पूर्ण रूप से निराकरण करना चाहिए इस अभिप्राय से वो हो गया। तो इससे कैसे तिरोधान होने से अभिमान शांत होगा कहते इस प्रकार कि अतः संवाद मात्र अभी नादात ब्रह्म इंद्रा अग्नि और वायु को कम से कम यक्ष के साथ संवाद प्राप्त करने की तो करने का तो सौभाग्य मिला हम तो इतने दुर्भाग्य हैं कि हमें संवाद करने का भी सौभाग्य नहीं मिला ऐसा विवेक इंद्र में आ जाएगा इंद्रत्व तो अभिमान शांत होगा तो नादा ब्रह्म इंद्रा तद यक्षम यस्मिन तो इस प्रकार ये ग्यारहवीं कंडिका का अर्थ हो गया अब बारहवीं कंडिका का अर्थ कर रहे हैं कि तद यक्ष यस्म आकाशे आकाश प्रदेश आत्मा दर्शय्वा तिरोहूत इंद्रश्च ब्रह्मण तिरोधन काले आकाशे आसित स तस्मिन् तस्मिन आकाशे तस्तव तो स तस्मिन आकाशे ये जो लिखा है इसका अर्थ करते हैं कि इन्द्र के आने के बाद यक्ष जिस आकाश प्रदेश में इन्द्र को दिखा करके तिरोधान हो गया यक्ष का और इंद्र उस समय यक्ष के तिरुदान के समय जहा खड़े थे वहीं पर खड़े रह गए वापस देवताओं के वहां नहीं गए तो स इंद्र तस्मिन आकाशे तस्तो। तो वहां रह करके क्या कर रहे हैं तो चिंतन कर रहे हैं जिज्ञासा है उनके अंदर यह दिखाया जा रहा है कि इति ध्यान चिंतन जो अभी तक दिख रहा था अब तिरोहित हो गया वह यक्ष कौन है ऐसा चिंतन करता करते हुए वहीं पर बैठ गए ब्रह्मचिंतन हो रहा है तो नीवृते अने तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुध्वा तो अग्नियादि जैसे निवृत्त हो गए थे ऐसे वहां से वापस इंद्र नहीं गए वहीं रह गए ये यक्ष विषयक इंद्र की भक्ति मानी जाएगी तो ये कहते हैं कि तस्य इंद्रस्य यक्षे यक्ष भक्तिम बुध्वा यक्ष रूपधारी ब्रह्म के विषय में इंद्र की भक्ति को देख करके विद्या उमा उणी की उमा का रूप धारण करके स्वयं विद्या ही प्रकट हुई ये मान लो अभूत स्त्री रूपा स इंद्रताम उमा बहुशोभ मना सर्वेशा शोभमानाम शोभन तमा तदा तदा इति तो इंद्र उनके पास जाता है तो कौन है तो कहते उमा बहुशोभमाना यानी सब में शोभामान मानी जाती है विद्या तो इसलिए कहते विद्या बहुशोभ तथा बहुशोभमाना इति विशेषण उपन्नम भवति। विद्याही ही स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हुए ऐसा मानेंगे तो बहुशोभमाना यह विशेषण और उचित सिद्ध हो जाता है ये कहते हैं अथवा कहते हैं हेमावती है में इस विशेषण के आधार पर पहले विशेष इस विशेषण को लगाते हैं विद्या के अर्थ में ही फिर अथवा करके हिमवान की पुत्री पार्वती अर्थ करते हैं तो हेमवतिम का अर्थ करते हैं हेम कृत आभरण वतम हेम कहते हैं सोने को तो हेम कृत आभरण वतिम यानी स्वर्ण से बने हुए आभूषणों को धारण की हुई के तरह तो जैसे स्वर्ण से बने हुए आभूषणों को धारण तो करने वाली स्त्री शोभमान होती है ऐसे उमा जो उमारूपधारी विद्या है वह अतिशोभमाना है तो हेम कृत आभरण वतिम इव इव शब्द जोड़ रहे हैं ऊपर से उसका छाद श्लोक समझना मूल में हेम वतिम इव में। बहु हेमवती शोभमान बहु मनाम का की उपमा है हेमवतिम तो आभूषणों को धारण करने वाली स्त्री जैसे शोभवान होती है ऐसे उमा उमारूपधारी विद्या बहुत शोभमाना है ऐसा अब ये हेमवती विशेषण के आधार पर ये अथवा इत्यादि से भाष्कर भगवान कहते हैं वो स्वयं पा, माता पार्वती ही समझ लेना हिमवान की पुत्री अथवा उमा एव हिमवतो दुहिता तो उमा स्वयं माता पार्वती हैं हिमवान की पुत्री होने से उसे कहा जा रहा है हेमवती नित्यम एवं सर्वज्ञरेण सह वर्तते तो सर्वज्ञ जो ईश्वर है भगवान शिव उनके साथ हमेशा रहती हैं उनकी सहायक हैं तो इति ज्ञातुं समर्था इसलिए उनके सोपाधिक निरूपाधिक स्वरूप को जानने में समर्थ है उनके पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के गए इंद्र इंद्रस्ताम ह उमा किल वाच और उमा के पास जाकर के अपनी ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट की इसलिए उमा से कहा कि ब्रूहि किम तत्त दर्शयवा तिरोभूतम यक्षमिति हमें अपना तेजस्वी स्वरूप दिखा करके तिरोहित हुआ कौन था आप बताइए यक्ष के इस क्या नाम इंद्र के इस यक्ष विषय प्रश्न का उत्तर चौथे कंडिका के प्रारंभ में उमा बताती है तो चौथे कंडिका चौथे हाँ चौथे खंड का जो खंड की जो प्रथम कंडिका है इसका उच्चारण कर ले सा ब्रह्मणो वेतद विजय ततो तथेना चकार ब्रह्मेती यक्ष विषय का प्रश्न जो इंद्र का है, उमा के प्रति तो उमा जी इंद्र के यक्ष विषय प्रश्न का उत्तर दे रही हैं कि सा ब्रह्म इतिहा सा यानि उमा जी ने आचार्य रूप धारण करके आई हुई जो उमा है उन्होंने कहा कि वह यक्ष और कोई नहीं है ब्रह्म ही है सर्वात्मा है सर्वात्मा ब्रह्म है जिसे यदवाचा अनाभ्युदित ये नाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्व इत्यादि वाक्य से पहले कहा गया अन्य तद विदितात अथवा अविदितात अधि इस आगम वाक्य के द्वारा आचार्य लोग जिसका हे उपादेय भाव रहित तो आत्मा के रूप में प्रतिपादन करते हैं वह सब की प्रत्येक आत्मा रूप ब्रह्म ही यक्ष रूप धारण करके आप लोगों के सामने प्रकट हुआ था वो ब्रह्म है और अपनी सर्वज्ञता को प्रकट करते हुए उमा जी ने कहा कि ब्रह्मणों वही ये विजये विजय इति अभी कुछ दिन पहले जो देवासुर संग्राम हुआ और उस संग्राम में असुरों की पराजय हुई वो आप लोगों ने नहीं की है असुरों को पराजित करके इस संग्राम में विजय आप लोगों ने नहीं पाई आप लोग तो निमित्त मात्र थे आपके कंधे पे बंदूक रख करके चलाने वाला कोई दूसरा था वो उसकी विजय मानी जाएगी वो यही ब्रह्म था इसी ब्रह्म ने संकल्प मात्र से निर्णय कर लिया था कि आसुर पराजित हो जाए और देवता पक्ष की ही विजय हो जाए। वो ये न करते यदि तो आपकी क्या सामर्थ्य थी कि असुरों को हरा दें और जीत हासिल कर लें इसलिए विजय तो ब्रह्म की थी तो ब्रह्मणों वा विजये तो ब्रह्म के विजय पर येतत तत्त महीध्वम यूयम आप लोग महिमानवित हो गए हो ये मिथ्याभिमान कर रहे हो असुरों पर हमारी ही विजय हुई और विजय से प्राप्त ये जो ऐश्वर्य रूप फल है महिमा है वो हमारी ही है ऐसा मिथ्या अभिमान आप लोगों ने जिसके विजय से किया है वह यह आपके अभिमान को शांत करने के लिए यक्ष रूप धारण करके आपके सामने प्रकट हुआ था वो ब्रह्म है प्रत्येगात्मा है इति वाच के साथ अन्वय करना ऐसा उमा ने इंद्र से कहा तो इंद्र जिज्ञासु थे संकेत मात्र से समझ गए लेकिन स्वयं नहीं समझ पाए यक्ष का चिंतन तो कर रहे थे लेकिन यक्ष ब्रह्म ही है प्रत्येगात्मा इस रूप में ज्ञान उनको उमा के प्रकट होने से पहले नहीं हो पाया वो कौन है ऐसा चिंतन तो कर रहे थे तो श्रुति कह रही है ब्रह्म विद्याचार्य उमा के वाक्य से ही सबकी प्रत्यकात्मा ब्रह्म ये यक्ष था वो मैं हूं ऐसा बोध इंद्र को हुआ ततो एव हिदकर ब्रह्म ततः शब्द से लेना उमा के उके वाक्यको सा ब्रह्म इहवाच ब्रह्माच जो उमा का वाक्य है उस वाक्य का परामर्शक है तत शब्द यानी एव आचार्य रूपायाह अने वाक्यात एव उमा के वाक्य से ही इंद्र ने जाना विधान च कार्य ने जाना क्या कि ब्रह्म सब की ब्रह्म सब सबकी प्रत्येगात्मा रूप ब्रह्म ही यह यक्ष था इसलिए हमारा भी प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म है यक्ष है हम हमारे अधिदव उपाधिभूत जो कार्यक्रम संघात हैं तदात्मक नहीं अपितु यक्ष का जो स्वरूप है पारमार्थिक सबकी प्रत्येगात्मा तदात्मक ही हैं ऐसा ज्ञान इंद्र को ओमा के वाक्य से हुआ तत एव इसमें जो एवकार है ये एवकार बता रहा है कि स्वतंत्र रूप से ज्ञानी हुआ आचार्य वाक्य से हुआ ये भाषकर भगवान कहेंगे तो भाष्य को देखिए कि सा ब्रह्म इति इतिहा चिल ब्रह्म ईश्वर से व विजये तो ब्रह्म के विजय विजय पर ईश्वरे न जीता असुरा देवासुर संग्राम में असुरों को ईश्वर ने जीता है यूयम तत्र निमित्त आप लोग तो निमित्त मात्र थे निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ऐसे उमा कह रहे कि देवासुर संग्राम में भी आप लोग तो निमित्त थे तस विजये यूयम मही महीध्व महिमन प्राप्नुथ ब्रह्मणे असुरों को पराजित किया और आप लोग महिमावित हो गए एक इति क्रिया विशेषणार्थम एक तद् विजय में जो एक ये सुर नाम है वो क्रिया का विशेषण है मह्यध्वम का ये आप लोगों का मिथ्या अभिमान है इसे उमा ने कहा कि मिथ्या अभिमानस्तु युष्माकम अयम यह हमारा हमारी ही विजय है हमारी ही महिमा है इत्याकारक अभिमान आप लोगों का मिथ्या है कहा युष्माकम अयम अभिमानस्तु मिथ्या कहा वो हमारा कौन सा अभिमान तो कहते अयम विजय अस्माकम एव अयम महिमा ऐसा जो आप लोग समझ बैठे ये आपकी समझ गलत है है मिथ्या हैतहैव विदान चकार का अर्थ करते हैं कि तत यानी तस्माद उमा वाक्या उमा के वाक्य से ही इंद्र ने यक्ष को ब्रह्म रूप से जाना विदांचकार ब्रह्म इति इंद्रो अवधारणात। तो इंद्र ने वो यक्ष ब्रह्म है ऐसा समझ लिया और अवधारण यानी एवकार तो एक एवकार से क्या समझना है तो कहते अवधारणा ततो तत्व इति तत्वैव यहाँ पर जो अवधारण है एवकार उससे समझना न स्वातंत्र अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाया यक्ष को ब्रह्म रूप से उमा के वाक्य से समझ पाए द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लें तस्मा येते देवा अतितरा मिव अन देवा यद अग्निर्वायुन्द्र ते नेीष्टु ते प्रथमो विदानचकार ब्रह्मेति वा येते देवा इव हेनत्थमो देवान यद् यद्निर्वायुंद्रेनि तो हेन निर्दिष्ट पस्पृशु इसमें जो हि हैं हेतुअर्थ में तस्त शुरू में ना तो यस्मात और तस्मात का नित्य संबंध होता है जिस कारण से ऐसा है उस कारण से यह तस्मात बताएगा इसलिए ही हीदिष्टम पस्पृशु इत्यादि वाक्य हैं हेतु को बताने के लिए कि ही यानी यस्मात कारणात् येनत यानी यक्षम यक्ष स्वरूपम ब्रह्म यक्ष स्वरूपम ब्रह्म तो जिस कारण से यक्ष स्वरूप ब्रह्म का निर्दिष्टमस्पृषु का मतलब निकटता से स्पर्श किया निकटता से स्पर्श किया का मतलब अत्यंत प्रिय रूप से समझा आत्म रूप से समझा निकट होता है प्रिय अप्रिय व्यक्ति पास में होने पर भी मन से बहुत दूर होता है दूर होने पर भी जो प्रिय है वह निकट होता है हमेशा मन में उसका चिंतन होने से इसलिए निर्दिष्टम से लेना है प्रियतम भाषण में भषकर भगवान कहेंगे स्पर्श स्पष्ट का मतलब प्रियतम रूप से जाना पशु का करता है ते त्याने ते यानी इंद्रदय दे देवा तो ते यानी के तो कहते यत अग्नि वायु इंद्र यह यत शब्द यह अर्थ में यह वायु अग्नि यह वायु यह इंद्र ते तो ये जो अग्नि वायु और इंद्र है तीनों देवता ते उन्होंने ही यानी जिस कारण से प्रियतम रूप से स्पर्श किया यानी जाना ब्रह्म को जिस कारण से ते और एक हेतु बताते ते ही एनत प्रथम विदांचकार ही, ही यस्माच्च तो जिस कारण से ते याने वायु और इन्होंने प्रथम वैदिक है चांदस है प्रथमा ऐसा लगाना प्रथमा यानी प्रधान बाकी देवताओं में प्रधान होकर के ब्रह्म इति वेदांचकार तो जाना ब्रह्म को जिस कारण से इन तीनों देवताओं ने उसी कारण से तस्मात्न्वय उदर कर ये दो हो गए न ही, ही दो उन दोनों से दो हेतु बताए गए एक तो संवाद आदि से स्पर्श और दूसरा उमा वाक्य से ज्ञान प्राप्त करना ये ब्रह्म के साथ इस प्रकार का सामिप्य प्राप्त करने का सौभाग्य इन तीन देवताओं को ही प्राप्त हुआ है देवताओं में अन्य देवताओं को नहीं ऐसा जिस कारण से है तस्मात वा यानि एव वही है वो अवधारणार्थ में तस्मात् वही कारणात् इसी कारण से ये ते देवा एते देवायने ये जो तीनों देवता है अग्नि वायु और इंद्र ये अति तराम देवान देवान अति तराम शब्द अवधारण अर्थ में है अति तराम एव ऐसा तो अन्य देवताओं की अपेक्षा इन तीन देवताओं से भिन्न जो बाकी देवता है उनकी अपेक्षा अति तराम है का मतलब उत्कृष्ट है आज भी ये बाकी देवताओं की अपेक्षा इन तीन देवताओं में उत्कर्ष है क्यों उत्कर्ष का कारण क्या है तो उत्कर्ष का कारण है ब्रह्म के साथ सामीप्य इन तीनों का हां वो सामीप्य दो वाक्य के द्वारा बताया गया निर्दिष्टम स्पृशु और प्रथमो विदांचकार थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए अग्नि अग्निंद्र ये देवा ब्रह्मण संवाद दर्शनादिना सामीप्य उपगता तो जिस कारण से अग्निवायु और इंद्र संवाद तथा दर्शन को लेकर के यक्षरूपधारी ब्रह्म के सामीप्य को प्राप्त कर चुके हैं उस कारण से कहते हैं तस्त उसी कारण से ऐश्वर्युण ही अति तरह तो गुण से संपन्न है बाकी देवताओं की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्य से युक्त है तो शक्तिगुणादी महाभाग्य अन्यान देवान्ति तर अतिशयन शेरते शेरते का अर्थ है वर्तनते अति तर का अर्थ करते हैं अतिशयन शेरते अनिवर्तनते बाकी देवताओं की अपेक्षा यह शक्ति गुणादि महाभाग्य से उत्कृष्ट है महाभाग्य से युक्त होकर के उत्कृष्ट है तो युव शब्द जो है अति तराम में, इसके विषय में भस्कर भगवान कहते हैं युव शब्दों अनर्थ को अवधारणार्थो वाह व इस को या तो अनर्थक समझ लो या तो अवधारण में समझ लो उत्कृष्ट ही है ऐसा अवधारण करेगा बाकी देवताओं की अपेक्षा यह तीनों अति उत्कृष्ट हैं। वे कौन है तीनों कहते हैं यद अग्नि वायु इंद्र तो जो अग्नि हैं, जो वायु हैं और जो इंद्र हैं, यह तीनों ब्रह्म के सामीप्य को प्राप्त कर चुके है के द्वारा जिस कारण से उस कारण से ये बाकी देवताओं के अपेक्षा उत्कृष्ट है तो ये जो भाष्य में शुरू में सामिप्यम उपगता यस्मात ये हेतु वाक्य बताया था ना वो था इन्हीं दो वाक्यों का अर्थ कंडिका में बाद में आता है भाष्कर भगवान पाठक्रम के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं तो हेतुवाक्य है कि हेनत ते हेनत ते हे नस्पृशु इसका अर्थ कर रहे हैं कि ते ही देवा ही अर्थ कर दिया यस्मात्न ब्रह्म यानी ब्रह्म नेदिष्टम यानी ने अत्यंतिक करते करते हैं हैं और का भी अर्थ करते हैं। तो स्पर्श करना है अनुभव करना प्रियतम रूप से अनुभव किया ब्रह्म का जिस कारण से इन देवताओं ने एक हेतु तो ये येथोक्तर ब्रह्मण संवाद आदि प्रकारे तो कैसे उन्होंने वो अत्यंत समिपता से स्पर्श किया तो संवाद हुआ उनको दर्शन हुआ यही और ते ही यस्माच्च हेतो एनद ब्रह्म प्रथम प्रथमा प्रधान संत प्रथम एक वचन है मूल में वो छांदस है इसलिए प्रथमा बहुवचन कर दिया और उसका अर्थ कर दिया प्रथम शब्द प्रधान अर्थ में है प्रधानासंत इतिद विधान चकार यानी विदान चक्रु इति ब्रह्म इस यक्ष का ब्रह्म रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है देवताओं ने जिस कारण से बाकी देवताओं की अपेक्षा पहले उस कारण से भी यह अन्य देवताओं की अपेक्षा अतितर है एक आ गया और इन देवताओं में भी इन तीन देवताओं में भी बाकी देवताओं की अपेक्षा तो ये तीन श्रेष्ठ हैं और इन तीनों में भी इंद्र श्रेष्ठ हैं क्योंकि इंद्र से अग्नि और वायु को ज्ञान हुआ है और इन्द्र को उमा के वाक्य से ज्ञान हुआ प्रथम इसलिए इंद्र और भी इन दो देवताओं में श्रेष्ठ है इसे कहा जा रहा है तृतीय कंडिका में तृतीय कंडिका का उच्चारण कर लें तस्मा इंद्रो अति तरह अन्यान देवान्दिष्ट पस्पर्श सहेनत प्रथमो बिदाचकार ब्रह्मेति तो सहेन सदिष्ट इत्यादि हेतु वाक्य है इसमें ही का अर्थ है अस्मात्णा यानि ब्रह्म निर्दिष्ट पस्पर्श तो प्रियतम रूप से इंद्र ने जाना जिस कारण से ब्रह्म को और जिस कारण से स यानि इंद्र ने प्रधान होकर के उमा वाक्य से प्रथम यक्ष को ब्रह्म है इस रूप में जाना तस्माद उसी कारण से इंद्र अन्यान देवान यानि इन तीन देवा देवताओं में भी इंद्र श्रेष्ठ देव है अग्नि वायु इंद्र में भी श्रेष्ठ माना गया अतितराम तराम यानी उत्कृष्ट माना गया क्या हुआ हावादेश तो इसका भाष्य देखिए तीसरी कंडिका का यस्मा अग्निवायुअपी इंद्रवाक्या विदान चक्रतु तु इंद्रन ही प्रथमं श्रुतम् तो जिस कारण से इन तीन देवताओं में भी इंद्र ने पहले उमा वाक्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर इंद्र के वाक्य से अग्नि और वायु ने प्राप्त कर लिया अतः तस्माद इंद्रो अति तराम अतिशय न से इव अन्यन देवान तो बाकी देवताओं की अपेक्षा और इंद्र और वायु की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है इंद्र निर्दिष्टम निर्दिष्ट स्पर्श यस्मात्त प्रथम विदांचकार ब्रह्म इति इतिम वाक्य इसका अर्थ तो पहले जैसा था ऐसा ही है अब एक आख्यायिका का और तृतीय खंड तृतीय आदि खंडों का उत्तर ग्रंथ का मुख्य तात्पर्य बताते समय सम्बन्ध भाष्य में ये कहा गया था न कि उपासना सगुण ब्रह्म विद्या को बताने के लिए उत्तर ग्रंथ है तो ये जो ब्रह्म है उसमें उपासना के लिए अपेक्षित होता है गुण का कथन उपासना होती है गुण चिंतनम उपासनम इसलिए कुछ गुण बताए जा रहे हैं आगे ये सब आएगा बाकी चर्चा हम लोग कल करता है अच्छा कल अन्य है परसों